पंक, की, पंक, ब्लोग ब्लोग की की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है मालिनी गौतम की कविता काव्य कोकिला मैं हूँ औरत सर से पांव तक औरत पालने में ही घिस घिस कर पिला दी जाती है मुझे घुट्टी मेरे औरत होने की उसी पल से मुझे कर दिया जाता है विभक्त अलग अलग भूमिकाओं में बना दिया जाता है मुझे नाजुक कोमल लचीली ताकि मैं जिंदगी भर उगती रहू उधार के आंगन में पनपती रहूं अमर बेल बनकर किसी न किसी तने का सहारा लिए कुछ भी तो नहीं होता मेरा अपना न जड़े न आंगन और न आसमान मुझे भी बनना है टट्टार तने वाला वृक्ष जिसकी कोटरों में पंछी करते हों किलोल मेरी शाखाओं, पत्तियों और कोपलों को आकाश में फैलाकर मैं घूंट-घूंट पीना चाहती हूँ उजाले को आसमान से बरसते प्रकाश में एकाकार होकर लद जाना चाहती हूँ फूलों से सुरीली आवाज में गाना चाहती हूँ गीत आजादी के मेरी आजादी के जमीन, जमीन के साथ साथ, साथ आसमान में भी पसारना चाहती हूँ मेरी जड़ें, लेकिन लेकिन, लेकिन मेरी फैलती हुई जड़ें शायद हिला देती है उनके सिंहासनों को मेरी आजादी के गीत दी दी शायद उड़ेलते हैं गरम गरम, गरम सीसा उनके कानों में तभी तभी तो, तो, तभी तभी तो जाती है मेरी आवाज़। सदियों, सदियों पहले, पहले भी, भी एक, एक थेरियस, थेरियस ने किया था बलात्कार फिलोमेला फिलो का। बला का। डाली थी उसकी जबान अपने देवत्व के बलबूते पर बना दिया था उसे काव्य कोकिला बिना जीव की काव्य कोकिला सिलसिला अभी भी चारी है, आज भी मैं हूं जीव बिना की कोकिला, ताकि ही सदियों तक गाती रहूं। और कोई ना कर सके अर्थघटन मेरे काव्य का अभी आप सुन रहे थे मालिनी गौतम की कविता काव्य कोकिला।